ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरणस्थ द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है सिद्धांत बताते हुए भाष्कर भगवान ने बताया कि श्रुति तथा अन्य आचार्यों के संवाद से यह निश्चित होता है कि तत्वज्ञान से ही मोक्ष होता है और तत्वज्ञान का स्वरूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव यह तत्वज्ञान है वही मोक्ष का साधन है और मोक्ष का स्वरूप है तत्व ज्ञान से होने वाले मोक्ष का स्वरूप है मिथ्या अध्यास की समूल निवृत्ति रूप मोक्ष अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक ब्रह्मात्मेकत्व तो अनुभव से होता है ये ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान संपद रूप या अध्यास रूप नहीं है जैसे मन का विश्व देवगत अनंतत्वरूप सादृश्य को लेकर के मन में विश्व विश्वदेवों का संपादन पूर्वक ध्यान है विश्वदेव रूप से वह संपद उपासना ऐसे जीव का ब्रह्म रूप से ध्यान ये ब्रह्मात्म एक विज्ञान नहीं है अभी तो वह प्रमा है अरे संपद उपासना तो मिथ्या ज्ञान है और अध्यास रूप भी नहीं है अध्यास है प्रतिकोपासना आलम्बन प्रधान आलम्बन का प्राधान्य तया, चिंतन ब्रह्मादि रूप से जैसे मन का ब्रह्म रूप से और आदित्य का ब्रह्म रूप से चिंतन छांदोज्य में बताया ऐसे जीव का ब्रह्म रूप से ध्यान ये अध्यास उपासना प्रतीक भी ब्रह्मात्म एक तो नहीं है इसे बता दिया गया इति मन आदित्यादि सुब्रह्म दृष्टि अध्यास यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से आगे बताया जा रहा है विशिष्ट क्रिया योग निमित्त। ध्यान रूप भी ब्रह्मात्म एक विज्ञान नहीं है नापी विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम इत्यादि भाष्य वाक्य से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार विशिष्ट विशिष्ट क्रिया क्रिया विशेषो जो भाष्य में विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम एक पद है इसमें अनेक समास है। ध्यान का विशेषण है तो ये विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान रूप भी ब्रह्मात्म विज्ञान नहीं है इसे बताने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम में विशिष्ट क्रिया शब्द का अर्थ बता दिया क्रिया विशेष विशिष्ट क्रिया और तया योगो तया योग ये तथा छपा है तया होना चाहिए तो तया योग योग यानी संबंध उस विशिष्ट क्रिया के साथ संबंध और वो है निमित्त जिस ध्यान का उस ध्यान को कहा जाएगा विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान उदाहरण के लिए छांदोग्य में आई हुई संवर्ग विद्या बताई जा रही है यह विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान रूप है संवर्ग विद्या इसलिए आगे लिखते हैं कि यथा प्रलय काले वायु अग्न संहरति इति संवर्ग तो कहते हैं वायु संवर्ग है तो वायु का संवर्गत्व रूप से ध्यान में निमित्त बनती है संहार रूप क्रिया तो ये संहार रूप विशिष्ट क्रिया के साथ वायु का संबंध ये निमित्त है वायु के संवर्ग रूप से ध्यान का इसलिए इस वायु का संवर्ग रूप से ध्यान को कहा जाता है विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान वो विशिष्ट क्रिया कौन सी है जिस क्रिया के साथ वायु का संबंध होने से संवर्ग रूप से ध्यान किया जा रहा है तो विशिष्ट क्रिया बताई गई संघार रूप क्रिया तो वायु का संघार रूप क्रिया के साथ कर्ता के रूप में संबंध है उस क्रिया का कर्ता कारक है वायु संवरण क्रिया का इसलिए कहते हैं सम और किसका संवरण करता है संहार करता है वायु तो अग्निदीन अपने से उत्तरवर्ती जो अग्नि जल पृथ्वी रूप भूत है इन अग्नि का संवरण अधिदैव में करता है वायु संहार करता है इसे बताया जा रहा है कि वायु अग्नियादीन संवृणती और समवृणती का अर्थ करते हैं इति संवर्ग तो वायु प्रलय काल में अग्नियादि का संहार करता है इसलिए अग्नियादि का संहार रूप विशिष्ट क्रिया के साथ वायु का संबंध निमित्त बन रहा है वायु का संवर्ग रूप से ध्यान में तो ये हुआ विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान ये अधिदेव में अग्नियादि का संहार करता हो गया वायु और अध्यात्म में प्रतिदिन वाघादि का संवरण करता है प्राण इसलिए अध्यात्म में संवर्ग है प्राण वो कब करता है तो कहते स्वाप काले प्राणो इति संघार क्रिया वागा संहारियागा ध्यान छांदोग्ये विलय तो तो काल में तो उत्तर उत्तर भूत का पूर्व पूर्व भूत में संघार होता है और हा वो इधर अध्यात्म में चार और उधर अधिदेव में चार हैं हा वाक चक्षु मन और श्रोत्र अध्यात्म में है और इनका जो अधिदेवत है वाक का अधिदेवत है अग्नि स्रोत्र का है दिशा चक्षु का है आदित्य और मन का है चंद्रमा है तो इनको इनका संवरण करता है वायु अधिदेव में यानी हाँ। जो प्राण के संहार क्रिया का कर्म बन रहे हैं अध्यात्म में उनका जो अधिष्ठाता है वह वायु के संभरण क्रिया का बन जाएंगे कर्म तो आगे हैं काले प्राणु दिन संहरती इति क्रिया योगात संवर्ग कौन प्राण प्राण संवर्ग इति ध्यानम छांदोग्य विहितम् ये है विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान का उदाहरण तो जैसे वो ध्यान है ऐसे प्रकृति में जीव का ब्रह्म रूप से ध्यान विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान माना जाए ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान का स्वरूप ऐसा यदि वृत्तिकार कहेंगे तो सिद्धांति कहते हैं नापी विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ब्रह्मात्म एक तो विज्ञानम ऐसा लगाना कि जैसे संपद रूप भी ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान नहीं है अध्यास रूप भी नहीं है ऐसे विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान रूप भी ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान नहीं है ये कहा गया तो भाष्य में है नापी विशिष्ट क्रिया योग निमित्त वायुर्भव संवर्ग प्राणुभाव संवर्गत अब जो दूसरा वाक्य आ रहा है नापी आज्याक्षण इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यथा य भवति इति उपाशु याजादी संस्कारकम् अवे, अवेक्षण विहितम् तथा कर्मणि कर्तृत्वेन अंगस आत्मनः संस्कारा ब्रह्मज्ञान ऐसा यदि वृत्ति कहना चाहेंगे तो कहते इति न ऐसा नहीं हो सकता इस अभिप्राय से कहा जा रहा है न इत्याह इतिहापी आज तो जैसे उदाहरण में कर्मकांड में उपांशु याजादि का अंग जो आज है उस आज रूप अंग का संस्कार के रूप में विहित है अवेक्षण। यजमान पत्नी जिस आज कैन घृत का आवनीय अग्नि में उपांशु यागादि में हवन करना है आहुति देनी है तो उस आहुति प्रारंभ से पहले आज्य पात्र में रखे हुए घृत का आवेक्षण करती है यजमान की पत्नी हाँ, तो आवेक्षण है दृष्टि डालना उसमें ऐसी दृष्टि घुमाना नेत्र से तो उतने मात्र से संस्कारित होता है अवेक्षण रूप संस्कार संपन्न माना जाता है उस घृत का आज का और उस संस्कारित अवेक्षण संस्कार से संस्कारित घी की आहुति डाली जाती है उपांशु यागादि में तो जैसे वे अवेक्षण एक कर्मांग का संस्कार है और उस अवेक्षण संस्कार से संस्कारित घृत की आहुति ही अपूर्व की उत्पादक बनती है और सीधे ऐसे ही घी डालेंगे अवेक्षण संस्कार से संस्कारित किए बिना वो तो अपूर्व नहीं बनेगा तो उस अवेक्षण संस्कार के तरह यह माना जाए कि ब्रह्म ज्ञान जीव का ब्रह्म रूप से दर्शन ये जीव रूप जो कर्मांग है जैसे आज घृत कर्मांग है आहुति रूप कर्मांग है आहुति द्रव्य है ना ऐसे जीव भी कर्ता रूप कर्मांग है याग का कर्म का कर्ता कारक है और आज्य का संस्कार जैसे पत्नी के देख, देखने से होता है आज्य पर दृष्टि डालने से आज्य संस्कारित होता है ऐसे कर्म करने वाला जो जीव उसे यजमान रूप जो जीव है वो स्वयं अपने आप को भी संस्कारित करें वो संस्कार क्या होगा वो ओम अपवित्र पवित्रवा बोल करके जल छिड़कना ये तो सामान्य संस्कार है लेकिन विशेष संस्कार है कि वह अपने आप को ब्रह्म देखे अपने आप में ब्रह्म दृष्टि कर ले तो जैसे पत्नी के ईक्षण से आज्य संस्कारित हुआ ऐसे यजमान अपने आप को ब्रह्मरूप देखेगा ब्रह्म दृष्टि अपने आप में करेगा तो यजमान संस्कारित होगा और संस्कारित होकर के यजमान यदि कर्म करता है आहुतिया देता है तो उससे अपूर्व बनता है तो जैसे वहां पत्नी आवेक्षण एक आज कर्मां आज्य के संस्कार रूप से विहित है ऐसे उपनिषदों में जीवात्मा रूप कर्म कारक कर्ताकार जो है कर्म का अंग और उसके संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान विहित है अवेक्षण के तरह ऐसा यदि मानना चाहेंगे वृत्तिकार तो भास्कर भगवान कह रहे हैं कि आज्यावेक्षण रूप संस्कार के तरह यजमान का संस्कार रूप भी ब्रह्मात्म एक विज्ञान नहीं है ये कहते हैं कि यथा पत्न्यपेक्षित भवति इति उपांशु याजादी अंग संस्कारकम् अवेक्षण विहितम् तथा कर्मणि कर्मी कर्तृत्व अंगस आत्मन संस्काराथम ब्रह्म ज्ञानम ऐसा यदि मानना चाहेंगे तो कहते न ये मानना भी ठीक नहीं है इस अभिप्राय से कहा जा रहा है ज्याणादि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञानम इसके अनुवृत्ति लाना जो शुरू में है इदम ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञानम कर्मांग संस्कार रूपम अपि न ऐसा लगेगा अब जो चार विकल्प ब्रह्मात्म विज्ञान के विषय में वृत्तिकार कर सकते थे ना, उन चारों विकल्पों का भाष्य में निराकरण हुआ ये बताया गया कि ब्रह्मात्म विज्ञान संपद रूप भी नहीं है अध्यास रूप भी नहीं है और विशिष्ट क्रिया योग निमित्त भी नहीं है और कर्मांग संस्कार रूप भी नहीं है ये जो चार प्रतिज्ञाएं हुई इन इन रूप ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान नहीं होगा करके इन चारों प्रतिज्ञाओं का साधक हेतु बताया जा रहा है संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञाने इत्यादि भाष्य वाक्य से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रतिज्ञा चतुष्ट हेतु आह संपदादि तो प्रतिज्ञादि चतुष्टये तो प्रतिज्ञादी जो चतुष्टय हैं ये प्रतिज्ञा चतुष्टय प्रतिज्ञादी नहीं प्रतिज्ञा चतुष्टय जो हैं वो कौन हैं चार प्रतिज्ञाएं है। चतुष्टय का अर्थ होता चार का समूह तो प्रतिज्ञानाम चतुष्ट तो किन चार का समूह तो चार प्रतिज्ञाओं का समूह ब्रह्मात्म एक विज्ञान संपद रूप नहीं है एक प्रतिज्ञा ब्रह्मात्म एक विज्ञान अध्यास रूप नहीं दूसरी प्रतिज्ञा ब्रह्मात्म एक विज्ञान विशिष्ट क्रिया योग निमित्त नहीं है तीसरी प्रतिज्ञा और ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान कर्मांग संस्कार रूप नहीं है ये चौथी प्रतिज्ञा इनको कहा जाता है इन चारों को मिलकर के प्रतिज्ञा चतुष्टय और इन चारों प्रतिज्ञाओं का निश्चायक हेतु है ये संपदादि इत्यादि से बताया जा रहा है तो संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्म एक तो विज्ञाने अभ्युपगम्य माने अहम् ब्रह्मास्मि अयमात्मा तत्वसी अहम ब्र्मास्म अयमा वाक्या ब्रह्मदीना वाक्यात्मेकस्तु प्रतिदनपर पदसम पीड्येत तोजोतत्सम तो सूत्र ने उपनिषदों का तात्पर्य बताया ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मे ब्रह्मत्म एक वस्तु में समस्त उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण होता है उपक्रम आदि प्रमाणों से वो जो समन्वय है वह पीड्यत यानी बाधित होगा उपनिषदों का ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु में प्रदर्शित जो समन्वय है वह बाधित होगा यदि हम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को इन चार में से किसी एक रूप स्वीकार करेंगे तो सती सप्तमी है अभ्युपगम्य माने सती संपदादि रूपे ब्रह्मात्म एक विज्ञाने अभ्युपगम्य माने सती यदि हम ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को संपद रूप भी मानते हैं तो उपनिषदों का ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु में जो पद समन्वय बताया वह बाधित होगा अध्यास रूप मानते हैं तो भी बाधित होगा विशिष्ट क्रिया योग निमित्त रूप मानते हैं तो भी समन्वय का बाध होगा और कर्मांग संस्कार रूप मानते हैं ब्रह्मात्म एक विज्ञान को तो भी उपनिषदों के समन्वय का बाध होगा विरोध होगा और यह विरोध उचित नहीं है उपक्रम उपसंगारादी तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों ने ब्रह्मात्म एकत्व वस्तु में उपनिषदों का तात्पर्य निश्चित किया है उसका बाध करना अनुचित है विरोध होना इसलिए नहीं माना जा सकता और यदि मानते संपदादि में से किसी भी एक रूप वो तो होता है समन्वय उसको अबाधित रखना है तो संपदादि चार में से किसी भी रूप मत मानो ब्रह्मात्म एक विज्ञान को ये भाषकर भगवान कहते हैं संपदादी रूपे ही ब्रह्मात्म एक विज्ञाने अभ्युपगम्य सति ये सती सप्तमी है इस वाक्य का जो तात्पर्य है ब्रह्मात्म एक वस्तु में वह बाधित हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि भी ब्रह्मात्म एक को बता रहा है अयमात्मा ब्रह्म भी ब्रह्मत्म सिद्ध वस्तु को मात्र बता रहा है और इन सब के द्वारा प्रदर्शित जो ब्रह्मात्म एक वस्तु है वह बाधित होगी और भी हेतु बताया जा रहा है संपदादि रूप ब्रह्मात्म एक विज्ञान के न होने में थोड़ी टीका है उसको देखिए पहले उपक्रमादी लिंगई। उपक्रमादी ब्र पर रेप की मात्रा होनी चाहिए तृतीयांत है ना उपक्रमादी लिंगईर ब्रह्मात्मेकत्व वस्तुनी प्रमिति हेतु यह समानाधिकरण समाधिकरण पदनिष्ठ समन्वयः यानी तो ये कह रहे हैं कि जो उपक्रम उपसारादि तात्पर्य निश्चाक प्रमाण है लिंग यानि प्रमाण व्यापक और इन लिंगों के द्वारा ब्रह्मात्म एक वस्तु विषयक प्रमिति का हेतु प्रमा का हेतु जो हेतु कौन है तो समन्वय वो क्या समन्वय तो समानधिकरण वाक्याम पदनिष्ठ समन्वय तो समानाधिकरण वाक्य हैं तत्वशादी तो वाक्य और इनमें प्रयुक्त जो पद है तत्व अहम ब्रह्म अयम आत्मा और ब्रह्म ये इन पदनिष्ठ समन्वय हैं इन दोनों का अभेद सम्बंध और इस अभेद संबंध में जो तात्पर्य निश्चित हुआ वह बाधित होगा वो समन्वय बाधित होगा तत्पिड्य समन्वय का अर्थ कर दिया तात्पर्यम और तत्पिड्य यानी वो तात्पर्य बाधित होगा आगे कहते हैं ग्रंथि सर्व एवं भिद्यते हृदयग्रंथि फल सर्वसंशयादी अविद्यावृत्ति ये जो भाष्यवाक्य भाष्कर भगवान और एक हेतु बता रहे हैं संपदादि रूप ब्रह्मात्म एक विज्ञान के न होने में ये हेतु बताया जा रहा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया ये जो श्रुति है ब्रह्म ज्ञान का फल अविद्या की निवृत्ति बता रही है तो अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानी यानी ब्रह्म ज्ञान का निवृत्ति रूप फल बताने वाले वचन अविद्या निवृत्ति फल श्रवण शब्द का अर्थ निकलेगा ऐसे ये अकेला वचन नहीं है कई है ब्रह्मविद आपनोति परम विद्य तेदय ग्रंथि और तस्मात तत्सर्वम अभवत इत्यादि कई वाक्य ब्रह्म ज्ञान के फल का, ब्रह्म ज्ञान का फल अविद्या निवृत्ति बता रहे हैं तो अविद्या निवृत्ति फल बताने वाले वाक्यों का भी उपरुद्धेरन का अर्थ है उपरोध होगा विरोध होगा यदि संपदादि रूप ब्रह्मत्म एक विज्ञान को स्वीकार करेंगे तो इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार किंच एक तो आज्ञा अंतक यो रागादि रूप अहंकार चिन्मयस्तात्म्यूपकारग्रंथिर्वा नश्यति इति अज्ञान निवृत्ति फल वाक्य बाधस्यात। संपदादी ज्ञानस्य अप्रमात्वेन अज्ञान संपदा ये उस भाष्य वाक्य का अर्थ हुआ ये कहते हैं कि कतग्र श्रुतिस्थ हृदयग्रंथि शब्द में पूर्वपद जो हृदय शब्द है उसका अर्थ कर दिया अंतकरण हृदय ग्रंथि में सष्टी तत्पुरुष समास है हृदय ग्रंथी हृदय ग्रंथि ऐसा सठी तत्पुरुष समास है उसमें हृदय से लेना है हृदयस्थ अंतकरण हृदय शब्द का अर्थ है हृदय स्थ अंतकरण और उस अंतकरण अंतकरण की ग्रंथि क्या है तो राग द्वेशादि दोष ये हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ निकलेगा दोष रागद्वेश हृदय ग्रंथी पदार्थ है मूल श्रुति और अंतकरण कैसा है तो अंतकरण का विशेषण है आज्ञानिक आज्ञानिक शब्द का अर्थ है अज्ञान का परिणाम अज्ञान है प्रकृति उसका परिणाम है अपंचकृत पंचभूत और अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व का परिणाम है अंतकरण इसलिए अपंचीकृत पंचमाभूतों के सम्मिलित सत्व द्वारा अज्ञान का ही परिणाम हुआ अंतकरण और इसलिए अंतकरण को कहा जाता है अज्ञानिक अज्ञान का कार्य जो हृदय हृदय यानी अंतकरण तो आज्ञानिक अंतकरण की यो रागादी ग्रंथि जो रागादी ग्रंथि ग्रंथी है और वह भिद्यते का अर्थ नष्ट होती है किससे तस्वीन दृष्टि परावरे तो तस्वीन दृष्टि परावरे का अर्थ कर दिया एकत्व विज्ञान तो एकत्व ज्ञान तस्वीन दृष्टि परावरे कहो या एकत्व ज्ञान को परावर है ब्रह्म उसका मय के रूप में साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथी का भेदन होता है यानी नाश होता है ऐसा मुंडक मंत्र बता रहा है ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से हृदय ग्रंथी नष्ट होती है अंतकरण के रागद्वेश दोस्प ग्रंथि नष्ट होती है तो अज्ञानिक एक तो एकदय अंतकरण से रागद्वेशादी ग्रंथि स ऐसे लगाना वो ग्रंथि नष्ट होती है हृदय ग्रंथि शब्द का एक अर्थ हुआ अंतकरणस्थ राग आदि दोष ग्रंथि शब्द का दूसरा एक अर्थ करते हैं अहम अध्यास अहंकार ये भी हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ होता है इसलिए कहते हैं चिन्मयस्तात्मी रूप अहंकार वा हृदय ग्रंथि मूल र... भिद्य हृदय ग्रंथि इस मंत्रस्थ हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ अंतकरण के राग द्वेष आदि दोष ये करें या अहंकार ये तादात्म्य रूप अहंकार अहंकाराध्यास तात्म्यध्यास अहम अध्यास ये करें ओ नश्यति एक विज्ञात्मश्य तो अज्ञान तो की निवृत्ति तो ज्ञान से बताने वाला जो वाक्य है भिद्यते हृदय ग्रंथी है इसका बाद होगा कब ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान को यदि संपदादि चार में से किसी भी एक रूप स्वीकार करते हैं तो बाद होगा, और इस वाक्य का बाद वेद वाक्य है ना मानना अनुचित है इसलिए ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान को वैसा मानना चाहिए जिससे अज्ञान की निवृत्ति एकत्व तो ज्ञान से बताने वाले श्रुति वचन का बाध न हो वैसा ब्रह्मात्मा एकत्व तो विज्ञान स्वीकार कर ले तो संपदादि रूप मानने पर तो बाध हो रहा है इसलिए संपदादि रूप न माना जाए उसे अपितु प्रमा रूप माना जाए क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति भ्रम की निवृत्ति होती है प्रमा यथार्थ ज्ञान से और वह यथार्थ ज्ञान रूप संपदादि चार में से एक भी नहीं है इसे कहा जा रहा है संपदादि ज्ञानस्य अप्रमात्वेन अज्ञान अनिवर्तकवाद अज्ञान का निवर्तक होता है परमात्म ज्ञान यथार्थ ज्ञान और ये जो संपदादि चार है इनमें से कोई भी परमारूप नहीं है इसलिए अज्ञान की निवृत्ति इन संपदादि से नहीं होगी और ब्रह्मात्म एक विज्ञान संपदादि रूप ही होगा तो अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा तो इस वाक्य का बाद होगा ही होगा इसलिए इसे न माना जाए संपदादि रूप यह यहां पर कहा वो माना जाता है व्यवहार में भी व्यावहारिक सत्य है और यहां तत्व दृष्टि से जो व्यावहारिक प्रमाणों से उत्पन्न हुआ व्यावहारिक परमारूप ज्ञान है वो भी भ्रम ही है जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से मैं मनुष्य हूं मैं करता हूं इत्यादि अनुभव हो रहा है इस समय इस अवस्था विशेष वाला हूं इस वर्ण का हूं इस आश्रम का हूं ये ज्ञान परमा रूप माना जाता है व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक प्रमा है लेकिन ज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि से मैं इस आयु विशेष वाला हूं इस आश्रम विशेष में इस समय रह रहा हूं इस वर्ण विशेष वाला हूं ये ब्रह्म ही है तो यहां तत्व दृष्टि से कहा जा रहा है कि अज्ञान का निवर्तक तत्व ज्ञान होगा और वो तत्व ज्ञान रूप प्रमाण नहीं है ये क्या नाम है संपद आदि नहीं है यानी प्रमा जब कहते हैं यह संपदादि प्रमारूप नहीं है तो पारमार्थिक प्रमाण तो आगे है भाष्य में ब्रह्म वेद ब्रह्म चम आदिनी वचनानि वचनादि पक्षे न सामंजस्य न उपद्य तीसरा हेतु बताया जा रहा है ब्रमात्मेकत्व विज्ञान के संपदादि रूप न होने में यदि ब्रह्मात्म एक विज्ञान को संपदादि रूप ही मानेंगे तो ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति इत्यादि जो वचन है ब्रह्म ज्ञान का फल ब्रह्म भाव प्राप्ति बताने वाले तदभावापत्ति में तद शब्द का अर्थ है ब्रह्म तदभाव का अर्थ है ब्रह्म भाव आपत्ति का अर्थ है प्राप्ति तो ब्रह्म ज्ञान का फल ब्रह्म भाव की प्राप्ति बताने वाले जो वचन है ब्रह्मवेद ब्रह्म, ब्रह्म भवती इत्यादि ये ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान को संपदादि रूप मानने वालों के पक्ष में सामंजस्य न उपपद्य रन तो ठीक ठीक से समन्वित नहीं हो पाते सामंजस्य नहीं बैठता समन्वय नहीं हो पाता तस्मात्पदादि रूपम ब्रह्मात्म एक विज्ञानम इसलिए ब्रह्मात्म एक विज्ञान को संपदादि रूप नहीं माना जा सकता ब्रह्मात्म एक विज्ञान संपदादि रूप नहीं है क्यों तस्मात है उस कारण से और वो कारण लेने यहां पर जो तीन कारण बताए हैं तत्वशादी वाक्यों का पद समन्वय बाध और भिद्यते हृदय ग्रंथी इत्यादि से अज्ञान की निवृत्ति बताने वाले फलवचनों का बाध और ब्रह्मवेद ब्रह्म, ब्रह्म है वो भोवती यह ब्रह्मज्ञान का फल ब्रह्म भाव की प्राप्ति बताने वाले वचनों का बाद ये तीन तीन दोष होने के कारण कई श्रुति वचनों के बाध की आपत्ति होने के कारण न रूपम संपदादिवि ब्रह्मत्म एक विज्ञान को संपदादि रूप नहीं कहा जा सकता थोड़ी टीका है इसे देखिए पूर्व रूपे स्थिते नष्टे वा अन्य न, अच्छा किंच, हाँ, हाँ, तो कि जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा कथम तद्भाव कहते ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान को यदि संपद रूप मानेंगे या अध्यास रूप मानेंगे तो ये जीव में ब्रह्मत्व का संपादन करने मात्र से तदभाव यानी ब्रह्म भाव कैसे जीव में सिद्ध होगा प्राप्त होगा जैसे मन में विश्व देव का अनंतत्व रूप सामने देख करके संपादन करने मात्र से मन विश्व नहीं बनता ह हाँ। कथम शब्द आक्षेपार्थ में है तो इसी के लिए हेतु बताया जा रहा है कि पूर्व रूपे स्थिते और पूर्व रूपे नष्टे व अन्य अन्यत्मकता अन्यात्मता अयोगात् तो यदि पूर्व रूप यानी जीव रूप के रहते हुए ही ब्रह्म भाव आता है ये कहेंगे तो जीव भाव और ब्रह्म भाव का एक में विरोध है क्योंकि जीव तो है परिचिन्न ब्रह्म है अपरिछिन्न तो परिछिन्नत्व तो अपरिछिनत्व तो तो का विरोध होगा और ये कहोगे जीव भाव नष्ट हो, हो, हो होगा तब ब्रह्म भाव प्राप्त होगा तो जीव भाव के नष्ट होने पर जीव रहाई ही नहीं जिसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होनी है तो फिर कैसे वो संभव होगा तो अन्य यानी भिन्न है, वस्तुतः से अन्यात्मता यानी अन्य रूपता अयोगा घट के रहते हुए भी घट में वास्तविक पट रूपता नहीं आ सकती और घट नष्ट होने पर भी वह पट रूप नहीं बन सकता ऐसे जीव रहने पर भी जीव भाव के रहने पर भी जीव भाव के नष्ट होने पर भी ब्रह्म भाव का होना संभव नहीं है तस्मात्पदादि रूपम इत्य ब्रह्मात्म एक विज्ञान इस कारण से संपदादि रूप नहीं हो सकता ये तस्मात्पदादि रूपम ब्रह्मात्म एक विज्ञानम इस वाक्य से बताया गया अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार संपदादि रूपवाभाव फलित आह इति। ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान के संपदादी रूप सिद्ध न होने से संपदादी रूप ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान नहीं है ये निश्चित होने पर जो फलितार्थ निकलता है तात्पर्यार्थ निकलता है उसे अतः इत्यादि से भगवान भाष्यकार बताते हैं इसलिए लिखा कि संपदादि रूपत्वा भावे फलितम अतः इति तो अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या तो पुरुष व्यापार तंत्रा इसमें व्यापार याने प्रयत्न कृति तो पुरुष कृति साध्य तंत्र का अर्थ है साध्य अधीन तो पुरुष प्रयत्न साध्य ब्रह्म विद्या नहीं है ये निश्चित हुआ और जो संपदादि है वो तो मानस क्रिया है वह पुरुष प्रयत्न साध्य है तो पुरुष प्रयत्न साध्य संपदादि रूपत्वा भाव ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान में सिद्ध होने से यह निश्चित हुआ कि ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान प्रमारूप होने से पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है तो फिर पूछा जा रहा है किमतर ही यदि ब्रह्म पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है साधक के प्रयत्न से होने वाला नहीं है तो कैसा है फिर किसके अधीन है किससे होगा ब्रह्म ज्यान? तो कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तु तंत्रा <coughs> ब्रह्म विद्या तो जय से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय रूप वस्तुएं हैं घटादि उनका ज्ञान घटादि का पुरुष तंत्र नहीं है पुरुष प्रयत्धीन होता यदि तो जन्मांधक को भी रूपादि का ज्ञान होता प्रयत्न प्रयत्न से, वो करता तो जन्मांध व्यक्ति भी ये काला घट है ये लाल घट है ये पीला घट है ये लाल वस्त्र है ये पीला वस्त्र है ऐसा देख सकता यदि प्रयत्न साध्य घटादि का ज्ञान होता तो प्रयत्न साध्य नहीं है अपितु प्रमाण साध्य है और जिस प्रमाण से साध्य रूपवान द्रव्य का ज्ञान होता है रूप का ज्ञान होता है चक्षु प्रमाण साध्य वह प्रमाण नहीं है जन्मांध के पास चक्षुरूप तो उसे कभी भी ज्ञान नहीं होगा कितना भी प्रयत्न कर ले रूप को देखने के लिए रूप का ज्ञान नहीं होगा जन्मांध को क्योंकि वह प्रमाण नहीं है वो प्रमाण तंत्र है और जिस प्रमाण के तंत्र है वह चक्ष प्रमाण का अभाव साधक के पास है उस व्यक्ति के पास है जन्मध के पास है इसलिए प्रमाणा भवा तो ज्ञान नहीं होगा प्रमाण तंत्र है और वस्तुतंत्र है अरमान लोग आंखें हैं और देखना चाहता है यहां पर उस वस्तु को जो स्वर्ग में है मृत्यु लोक में है ही नहीं तो भी आंख होने मात्र से वो स्वर्ग की वस्तु यहां नहीं दिखेगी रूप यहां से बाहर भी है तो नहीं दिखेगी इसके लिए यानी प्रमाण तथा तंत्र है दोनों का संबंध होना चाहिए वो तो प्रमाण और वस्तु तंत्र जैसे प्रमा होती है घटादी की ऐसे ही ब्रह्मात्म एकत्व तो विज्ञान भी ब्रह्मात्म एकत्व विषयक जो प्रमाण है तत्वमशादी और वस्तु जो है ब्रह्मात्म एकत्व रूप ब्र, आ, वस्तु इनके अधीन है इनसे इन, इन, आ, इन, इन आ, ये वस्तु तंत्र है यानी इनके अधीन है प्रयत्नाधीन नहीं है ये यहां पर कहा कि प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत ये दृष्टांत है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषयभूत जो वस्तु है घटादि उनका ज्ञान जैसे प्रयत्न साध्य नहीं अपितु प्रमाण तथा वस्तु तंत्र है ऐसे ही ब्रह्म विद्या भी वस्तुतंत्र है वस्तु ये उपलक्षण है प्रमाण का भी प्रमाण तथा वस्तु वस्तुतंत्र है और ब्रह्मात्मेत्व तो वस्तु में प्रमाण है तत्वमशादि उपनिषद वचन जैसे रूप ज्ञान में प्रमाण है चक्षु तो टीका में थोड़ा सा है इसको देखिए प्रमात्वात् तो न कृति साध्या तो ये जो ब्रह्म विद्या है वह पुरुष तंत्रा नहीं है कहा पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है का ही अर्थ कर दिया कृति साध्य नहीं है न कृति साध्या ब्रह्म विद्या क्यों तो प्रमात्वात् प्रमारूप है यानी यथार्थ ज्ञान रूप है यथार्थ ज्ञान पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं होता तो कहा यदि पुरुष कृति साध्य नहीं है पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं है ब्रह्म विद्या तो क्या फिर वो नित्य है किम तरही नित्या एव एक प्रश्न हुआ किम तरही नित्या एवं तरही का अर्थ है प्रयत्न साध्य नहीं है यदि ब्रह्म विद्या तो क्या फिर वो नित्य है ब्रह्म विद्या पुरुष प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होती तो नित्य है क्या तो इसका उत्तर दिया कि न न यानी नित्या नहीं है किमतर ही नित्या एवं इसमें पूर्ण विराम न होकर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए प्रश्न चिन्ह ये प्रश्न है ना तो यदि प्रयत्न साध्य नहीं है तो क्या नित्य है ऐसा तो उत्तर दिया न कॉमा होना चाहिए तो न, न का अर्थ है ब्रह्म विद्या नित्य भी नहीं है उत्पन्न होती है इसलिए नित्य नहीं है तो फिर किससे उत्पन्न होगी प्रयत्न से तो उत्पन्न नहीं होगी तो कहते प्रमाण साध्या प्रमाण ये टीका में उपलक्षण है वस्तु का तो प्रमाण तथा वस्तु साध्य है ब्रह्म विद्या प्रयत्न साध्य नहीं है अब एवं भूतस्य ब्रह्मना इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण मद पूर्ण मिधम